पुष्प उस उस करता है, तो निर्मल वाले निर्मल वाले वाले के के द्वारा भक्ति से अर्पित किए गए पत्रादी को मैं सुन अब ध्यान देना जो स्पष्ट पुष्प फल कोई भगवान ने अपनाने का है ना इस तरह से मैं खाता हूँ खाने लिखी क्या है फल फल है ना फल खाने की, की, तो की चीज तो है जल की चीज है खाना पीना बिना बिना जो है ना शरीर के हो सकता है इसी के द्वारा जो है ना भगवान की साधा दूबता भी सीख जाएंगे शरीर विद्रेय भी सीख जाएंगी का दीजिए खाना पीना तो शरीर से जगत का संजार करना उत्पत्ति करना तो ऐसे हो जाएगा तो भगवान संतोष देखा देगा अब ये खाना पीना जो है ना ये कैसे होता है तो भगवान का ये विद्रे सा दूधता भी इसी कैसे तो अब ये भगवान स्वीकार करते हैं इसीलिए वैष्ठों लोग क्या करते हैं कुछ भी खाते हैं ना तो पहले भगवान को देकर ही खाते हैं कुछ भी खाते थोड़ा पदार्थ होगा कि भगवान का अर्पित करेंगे बाद में लेंगे जब तक भगवान को अर्पित नहीं करेंगे बैठकों को भी खाते नहीं है भगवान दुकान को तो चाहता तो है रागोजी महाराज जी ने बिना कुछ भी नहीं करते वृंदावन में सब बैठो वर्षा करते हैं बिना भगवान को अर्पित नहीं खुद लेगी तो था पूरा पूरा मिल सकते हैं तो और यम की ऐसा है अतः इसलिए यस यस सी है, जैसा की या कौन कौन कौन कौन पणम करो जो करते हो ध्यान देना जुहोश ददासी और तपस्थित इनके द्वारा शास्त्रीय कह गए जुहोश की ददासी तपस्थित के द्वारा क्या कह रहे हैं शास्त्री कर्म इसीलिए भक्त में यहाँ पर स्वता कर प्राप्त स्वता प्राप्त जो करते हो स्वभाव से जो प्राप्त है लेकिन निषिद्ध कर्म नहीं होना चाहिए स्वभाव से प्राप्त तो है लेकिन कैसा निषि जैसे थोड़ा चंद्र दिनचर्या है यद करोसी जो करते हो जो खाते हो जो हम करते, कर करते, करते, करते, करते हो जो यज्ञान देते हो जो सत्या करते हो अलग से कुछ जरूरत नहीं है जो कुछ कर रहे हो उसी से भगवान पर फिक्र हो कुछ न कुछ मुझे करता है सब कुछ भगवान कर दो, ये यज्ञ करोसी जो करते हो जो खाते हो जो होम करते हो जो दान देते हो जो प्रतिक्षा करते हो गंभीर सर मगर अर्पण तो इसे मुझे अचीत करता ठीक है तो जैसे देखो व्यक्ति जो कुछ करता है तो क्या सोचता है मेरा मकान बनते समय मालिक क्या सोचता है मेरा मकान बना रहा है तो सोचता है मेरा है भगवान को अर्थित करे तो क्या भाव रहेगा भगवान का क्या ये भगवान कोई काम कर रहे हैं व्यापार कर रहे हैं कुछ खेती कर रहे करते समय क्या भाव रहता है मेरा काम है मेरा खेत है भगवान को अर्पित करने को क्या भावना रहेगा ये भगवान बहुत अच्छा हो जाएगा उससे तो क्या है कि सब फिर इस प्रकार के लिए सर अनंत फल जाते हैं अनंत फलता है मिल जाता है महान भगवत भावना का ही तो है भगवत मंत्री सब कुछ मिल जाता है और जो क्या है कि ये जो संकल्प करते हैं ना प्रमुख काल सिर्था ऐसा संकल्प करते हैं वहाँ ईश्वर से कल्पन करतेश्वर जी की नया पहले भगवान को अर्पित करते भगवान की बात सकते हैं ठीक है भगवत के साथ हो जाता तो अपने को ही पहले भगवान को पहना दो भगत के साथ आगे देखेंगे बाकी मज़्त करो थी स्वता प्राप्त हो योटी स्वता प्राप्त करने को करते हो स्व प्राप्त स्वभाव से प्राप्त करने को निश्चि नहीं होना चाहिए हवनम निर्वर्त्य थी जो हवन संपन्न करते हो जो स्रोतम व स्मारकम जो स्रोत अथवा स्मार्क हवन को करते होता स्मार्थ उनको करते हो यदापि जो दान देते हो लगाएंगे आज्ञा ही ब्राह्मणादि है ना हिरण्य का सुवर्ण अन्न आज का ब्राह्मणों को तो सुवर्ण अन्न और घित आदि जो दान देती है अच्छी का दान करना चाहिए कभी ने पहले लिखा है पर्याप्त है तो के लिए रजतदान कोरण्य नहीं है तो रजत देना उसमे अच्छी व्यक्ति ब्राह्मण को देना चाहिए जी धान देखना चाहिए इसीलिए ब्राह्मणों को सुवर्ण अन्न और भेदादी जो दान देते हो ये जो जिस आचरण करते हो जिसका आचरण करते हो दान देना है तो पहले भगवान को अर्थित करते क्या बहुत अच्छा भगवान को अर्पित किया भगवान को अर्थित कर देना कि भगवान का हो गया तो मैं दे रहा हूँ ये देगा भगवान भगवान दे रहे हैं ऐसा देखेंगे एवं प्रोत्साह ऐसा करने से आपको जो होता है ऐसा करने से आपको जो लाभ होगा उसे सुने ऐसा करने से ऐसा करने से सब कुछ भगवान को अर्पित करने से सब कुछ भगवान को अर्पित करने से तुझे जो लाभ होता है लाभ जोड़ लेना लाभाल हो तुझे जो लाभ होता है सब उसे सुनू कर्म कर्म संन्यास संन्यास सुभासगयुक्ता मुक्त सुभाष कर्मबंधन मोक्षते एवं कर है कि सभी कर्मों को ईश्वर पर सभी कर्मों को ईश्वर परि सभी कर्मों को से ईश्वर ही करुण कर्मबंधन सुभाष रूप फल लेने वाले कर्म रूप बंधन से भुक्त हो जाएगा सुभाष रूप फल देने वाले कर्म बंधन से भुक्त हो जाएगा कर्म ही बंधन है ना तो वो कैसे कर्म है सुभाष एवं सब कुछ से ईश्वर करने सब कुछ ईश्वर करने से क्या होगा सुबह वाले से सुभाष हो जाएगा कितनी अच्छी बात है तो क्या भगवान को अर्पण करते थे कितना अच्छा है लग जाएगा संन्यास योग युक्त अभिमुखता मामयास योग युक्त अंताकरण वाला साधन संन्यास योग का अर्थ भाष में कि योग से युक्त अंताकरण वाला साधक अर्थ है कि कर्म बंधनों से मुक्त होकर कर्म बंधनों से मुक्त होकर योग से युक्त अंताकरण वाला तू कर्म बंधन से मुक्त होकर माम बनस्पति मुझे प्राप्त करेगा मुझे प्राप्त करेगा संयास योग से युक्त अंताकरण वाला तू कर्मबंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त करेगा लगाएंगे यहाँ पे भारतीय सुभाष वो फले ही एवं करते वही है कि सब कुछ करते रहिए सबको करने के सुभाष का समाप्त देखेंगे सुबह देव आगे क्या लिखा है इसका खले वह इष्टा निष्टे ऐसा करो फिर खले अलग करो अलग अलग करो उसमें क्या है इसका फले कर दिया हैीता सुनिने कर दिया खत्म कर दिया है इनके सामने कुछ काम होगा अच्छा अब देखेंगे करेंगे तो सुबह सुख फलई में समाप्त क्या है सुबह सुबह खले खले सुबह सुबह सुबह सुबह सुबह फले सुभा ऐसा देखेंगे यहाँ पर सुबह सुबह फले ऐसा सुभाषुभ फलानी सही सुबह सुबह सुबह खले ही शुभ फल सुभा क्या है सुबह सुबह ना इसका निश्चय क्या है हाँ शुभ का शुभ का क्या करते शुभ और अशुभ शुभ और अशुभ फल है तो हैुभ और फिर गा शुभ और अशुभ फल कर्म लगेगा शुभ और अशुभ फल है जिन कर्मो कामवाणी सुभाषु फलानी उन कर्मों को कहते हैं सुभाषुभ फल देने वाले कर्म सुभाषु फल वाले कर्म लगे सुभाष फल है जिन कर्मो का उन कर्मों को क्या कहेंगे सुभाषुभ फल देने वाले कर्म ठीक है तो सुबह बेकार है ठीक है उन कर्मों को क्या कहेंगे सुभाषा फल सुबह फल देने वाले कौन है कर्मबंधन कर्मबंधन में समाप्त कर्मा, बंधनानी कर्म ही बंधन है तरी कर्म बंधने ही है उन कर्मबंधनों से एवं मत समर्पण कुरुव इस प्रकार मुझे समर्पित करते होंगे किस प्रकार ऐसा लगाना इस प्रकार सब कुछ मुझे समर्पित करते हुए श्लोक के जो एवं आया है ना तो एवं का क्या व्याख्या होगा एवं काम इस प्रकार सब कुछ मुझे समर्पित करते हुए सुभाष को फल देने वाले कर्म बंधनों से भुक्त हो जाएगा समझ जाएगा एवं इस प्रकार सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए सुभाष में फल ही कर्म न मिले सुभाष फल देने वाले कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा ठीक है और फिर संन्यास योग युक्त अंताकरण वाला था कर बंधन से मुक्त होकर उपये से मध्यम पर बचन है ना तो ऐसा लगाएंगे संन्यास योग से वाला क्यू संसुक्त अंतरण वाला क्यूंढन से मुक्त होकर प्राप्त होगा अब संन्यास योग का देखेंगे इसमें तो, का अयम संन्यास योग अच्छा वही या संन्यास योग संन्यास योग यही है क्या यहाँ पर प्रसन्नानुसार जो कुछ भगवान को तो अर्पित करना है ना इसी का संन्यास योग से प्राप्त हो गया ठीक है वर्दी कर दी गए सब करना अब देखो अब स्वायम संन्यास योग वह यह सन्यास योग्यास योग नाम उस योग का है उस संन्यास योग का यह अर्थ है या पूर्व में कहा गया इस संन्यास योग का यह अर्थ है अब ध्यान देंगे यहाँ कैसा विग्रह किया संन्यास का असू योगा क्या ऐसा कर दिया योगा रसूल लगा दिया क्या सन्यासा का असंग तो योगा क्या असंग तो ऐसा लगाया विग्रह कर दिया अब ध्यान देना संन्यास कहते हैं इसको मत समर्पण कया मुझे अर्पित करने के कारण मुझे अर्पित करने के कारण यह सन्यास है मुझे अर्पित करने के कारण सन्यास में क्या भावना रहती है ना तो सब कुछ भगवान को दे दिया सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया तो मुझे अर्पित करने के कारण यह संस है और कर्मानुष्ठान के कारण योग है देखो जो कुछ खाते हैं तो भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो क्या ना भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो संन्यास हो गया और उसके कारण से कर्मानुष्ठान है ये भगवान को अर्पित करना तो कर्मानुष्ठान के कारण इसको कहते योग भगवान को अर्पित करने के कारण क्या है संन्यास है और कर्मानुष्ठान के कारण क्या है योग तो जो भगवान को अर्पित करते हुए जो कुछ करना है वो सन्यास योग है यहाँ पर से जो कर्म करना है वो क्या है सन्यास योग है यहाँ पर ऐसा आचार्य उसी को आ रहा है ना सरुष मगर तो प्रसंग आ रहा है इसलिए वो रेड वो कर्म संन्यास है वहाँ कर्मो का स्वरूप का कैसा कर्म करना ही नहीं जो विदी वो सन्यास योग है यहाँ से संन्यास ऐसा है अच्छा अभी देखेंगे यहाँ पर आप समर्पण कया कि मुझे अर्पित करने के कारण क्या है संयासा क्या असो मत समर्पण कया ऐसा लगाएंगे की असौ का या मुझे अर्पित करने के कारण सन्यास है क्या असौ भक्त मर्पण कया सन्यासा या मुझे अर्पित करने के कारण सन्यास है और तो कर्मानुष्ठान क्या असौ और यह कर्मावस्थान होने के योग या दोबारा इसको ऐसा देखेंगे विग्रह केवल इतना ही करो कि कितना सन्यासा चा योगा क्या विग्रह वास्तव में दो लाइए सन्यासा चा योगा क्या या हो गया विग्रह अब लगाएंगे सह पूर्ण में कहा गया इस सन्यास योग का अर्थ है हो गया अब देखेंगे असो मत समर्पण गया सन्यासा। या मुझे अर्पित करने के कारण या मुझे समर्पित करने के कारण संन्यास या मुझे वर्चित करने के कारण क्या है संन्यास है क्या असम कर्म का क्या असम कर्म और या कर्मानुष्ठान रूप होने के कारण योग है क्या लेना संन्यास योग लगाया है ना उस योग से युक्त ऐसा लगाएंगे प्रेम से क्या लेना संन्यास योगेन्द्र संन्यास योगेन्द्र जिसका आत्मा व्यस्त संन्यास योगेन्द्र जिसका आत्मा व्यस्त संन्यास योग से युक्त आत्मा है जिसका ऐसा इसका? तो मतलब अर्जुन का अर्जुन तो से तो क्या कहेंगे योग संन्यास योगना संन्यासाकरण है जिसका इसका तेरा ऐसा हुआ तू संन्यास योगना है तो संन्यास योग से युक्त अंताकरण वाला तू जिमुखता है ना तो जीवन योग कर जिमुक्ता सन जीते ही करु बंधन से मुक्त होता जीते ही करुण बंधन से मुक्त होता जीते भी करो मंधन ऐसी मुक्त होकर क्या अखिल शरीर और इस बे का साथ होने पर या इस बे का ना होने आरोप नाम से मुझे प्राप्त हो, हो जाएगा या मेरे साथ आ जाएगा मुझे मेरी खबर से महत्व हो जाएगा और संक्रमित अनुसार मुक्ति कब होगी ऐसा करने वाला तो बहुत ही भगवत कृपा का अधिकारी है ना अंतर शुद्ध होगा ज्ञान होगा तो उसका क्या होगा विधेयक क्या है, है? है ना में है हाँ तो वही कर्मबंध नहीं किया में जीवन वो कर्मबंधन नहीं मुक्ता है ना जीते ही वही सुबह सुभाषु फल जगत कर्मबंधन से मुक्त है ये मतलब का पूर्ण सागर में जो पहले से जो कर रखा है ना सुबह सुन देना पहले के अब, अब यहाँ पर जो यहाँ पर क्या आया प्रश्न चल रहा है ना पत्रम पत्र पुष्प हलन को जम योगे हत्या करे कि भगवान को जो कुछ अर्पित करता है भगवान उसे स्वीकार करते हैं और भगवान ने कहा सब कुछ मुझे अर्पित करो और सब कुछ भगवान को अर्पित करने वाला व्यक्ति कमुबंधन से मुक्त होने वाला है ये तो कहा गया ना माँ बैठे और भगवान को प्राप्त होता है तो शंका हो गई इसका मतलब जो भगवान को अर्पित करता है भगवान उसके उसको करुबंधन से मुक्त कर देते हैं और जो अर्पित नहीं करता है उसे करुबंधन से मुक्त नहीं करते तो कोई सोचेगा भगवान ने बड़ा वादक नहीं उसके बाद जो भगवान को सब कुछ अर्पित करता है उसके बाद है।, तो तो है ना ऐसा लगाना यथा भगवान अनुप्रेरणा थी क्योंकि भगवान यथा भगवान भगवान अनुप्रेणा थी क्योंकि भगवान भक्तों को अनुग्रह करते हैं सर भी रागव सभी रागव देश तो कभी भगवान रागव तो भगवान रागव होते हैं तो भगवान रागव देश वाले होते हैं ऐसा क्योंकि भगवान भक्तान अनुग्रहते भगवान भक्तों पर अनुग्रह करते हैं इतना पर अनुग्रह नहीं करते हैं इसी क्योंकि भगवान भक्तों पर अनुग्रह करते हैं अन्य पर नहीं करते है जो शंका हुई ना तो शंका उनकी क्रीम है वह कथन उसी क्रीम भगवान बताएंगे किस प्रकार बताते हैं भगवान देखो तो सर्व भूतेशु सुस्तः अस्त निये भजन सुं भक्ता मयि से अहम तमाहा अहम, अहम। सर्वूतेस मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूँ मैं सभी प्राणियों के प्रति हाँ भगवान सत्य माता के क्या है सबसे प्रति समान है। आम सर उठे समान हमें सभी प्राणियों के प्रति समान हूँ मैं बेचत्या ना अस्थि या बेचत्या तक अखिया क्यूँकि मैं प्रश्न का ध्यान कर लेना की मेरा कोई अक् नहीं मेरा कोई अपली नहीं है माता तब अक्ति होता है ही होते हैं कैसे बुरा हो तो भी फ्री होगा भगवान सबको अपना मानते हैं तो भगवान का कोई अप्री नहीं है मैं अप्रिया में कस मैं देश नई मुझे अप्री नहीं है और न प्रिया और कोई मुझे फ्री नहीं है कोई अप्री नहीं है कोई फ्री नहीं है बताने में क्या तात्पर्य है की मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूँ आम सब होते समा में सभी प्राणियों के प्रति समान हूँ मैं में, में आना कोई मुझे अच्छी नहीं है और कृषि में किया ना अच्छी और कोई मुझे नहीं है और एक विशेष बात भगवान बताते हैं तू ये नाम भक्तिया भजन थी किन्तु जो लोग भक्ति भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते भक्तिपूर्वक में कृषि पूर्वक भजन करते प्रियम होना चाहिए पहले से बहुत भवाना होगी चाहिए भगवान को भगवान नहीं मिले तो बहुत बैठा होगी चाहिए चाहिए, होना चाहिए। प्रेम है वो व्यक्ति नीतम तो कैसा होगा अपना कोई प्रेमी है वो नगवान के लिए व्यापूर्वक नजन थे किन्तु जो भक्ति भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं वही ये मिलते हैं वे भग में स्थित है क्या अहम देख और मैं उनमें और मैं उनमें स्थित हूँ मतलब है वह मेरे बिना नहीं रह सकते बिना नहीं रह सकता अब देखेंगे तुल्हा मैं सभी प्राणियों के प्रति समान है न मैं देखते आती कोई मेरा अप्री नहीं है ना क्रिया क्रिया विसर्ग है आकार किया क्रिया आकार कर दिया गीता प्रेस के मैं सरुण क्रिया ऐसा आकार तो ंडली होना चाहिए कि श्लोक है, है। नए संस्कृत में दृढ़ है। अब देखेंगे भगवान अहम अग्निवश मैं अग्नि के समान हूँ मैं कहता हूँ अग्नि के समान हूँ अग्नि का स्वभाव क्या है कि ठंडक को दूर करना जाड़े को दूर करना अग्नि का स्वभाव है अग्नि का स्वभाव है जाड़े को दूर करना अग्नि यहाँ प्रज्वलित हो रही है आप जाकर रहते तो आपका क्या ज्यादा दूर होगा किसका ज्यादा दूर करेगी जो अग्नि के अनि पाएगा तो वही है कि जैसे अग्नि दूर में स्थित लोगों के ज्यादा को दूर नहीं करती है निकट आने वालों के जाड़े को दूर करती है उसी प्रकार जो मेरा भजन करते हैं उसी को मैं अनुग्रह करता हूँ अग्नि का स्वभाव क्या है दूर, कर, दूर करना और भगवान का स्वभाव क्या है अनुग्रह करना तो किसके अनुग्रह करते जो उनके आप आते हैं आप कौन आते हैं भव्यों पर अनुग्रह करता हूँ जो मेरे पास ना आने वाले हैं उनका दूर नहीं करती है जैसे मनुष्य जैसे अग्नि दूर में स्थित मनुष्यों की ठंडी को दूर नहीं करती है समीपम उप सर्व काम में आने वाले लोगों की ठंडी को दूर करती है उसी प्रकार मैं अपने समीप आने वाले भक्तों पर अनुग्रह करता हूँ एक राम न अनुग्रह रानी और समीप न आने वाले भक्तों पर अनुग्रह नहीं करता तो के पास कोई ना जाए दूर बैठा रहे बोले अन्नी को मेरे दोषा तो वही है की जो भजन जो भक्त नहीं है उसका दोष उसका दोष है भगवान का भगवान हाँ समीप आने का मतलब है भजन करने भगवान का के मतलब तो क्या है भगवान का भजन करना जैसे साधना के द्वारा भगवान भगवान संसारी करके क्या है है ये भजन जितनी माम नाम करजन भग, करते है, है नई वे स्वभाव से ही मेरे में है क्या कहा भगवान ने तुम्हें तू भक्त मेरे राज के कारण मेरे में हो ऐसी बात स्वाभाविक रूप से मेरे में मेंग है इस कारण मेरे में आगे हो ये बात मेरे राग के कारण मेरे में नहीं है क्या अहम अपनी और मैं क्या अहम अपी शेसू और मैं भी उनमें हूँ कैसे मैं स्वभाव का यो कि मैं स्वभाव कैसा लगा स्वभाव का यो वर्तते क्या क्या अहम अपनी स्वभाव का यो वर्तते और मैं भी उनमें स्वभाव से ही रहता हूँ कैसे तो तो रहता हूँ हाँ स्वभाव से ही रहता हूँ न इकरेश इधर में नहीं रहता हूँ कितने नहीं रहते हैं जो घर नहीं है उनमें नहीं, नहीं रहता हूँ एकाव से तुम हम देखो ना इतने से इतने से एकावटा इतना होने से उनमें मेरा नहीं द्वेश मेरा देश नहीं है भगवान ने क्या कहा नहीं, मुझमें है वे मुझबे है मतलब उनकी स्थिति मेरे अभी उनकी स्थिति हम मेरे बिना हुए नहीं रह सकते और फिर आगे क्या कहा ना और उसका के अतिम और मैं भी उनमें हूँ क्या पहले क्या है वही। ये मेरे है। मतलब मेरे अभी उनकी स्थिति है अर्थात तो वे मेरे बिना नहीं रह सकते है अब और क्या अहम केस मैं उनमें हूँ मैं उनमें हूँ अर्थात मैं उनके बिना नहीं रह सकता मैं उनके बिना ये तो इतना इतना से इतना होने से होने उन मेरा नहीं है जो करते हैं नहीं है उनसे कोई द्वेश नहीं है अब देखना सुनो मदभ, सुनो मेरी भक्ति का महत्व सुनो मेरी भक्ति की महिमा को सुनो लिए एवर। साधु अति भजते मां चारन साधु साधु सह मंत्य सम्य व्यवस्थित ही सह सम्यवस्थि सुदुराचारा अति माम अनंत भात बचते दुराचारा अपी अन्य भात माम बचते ऐसा लगा लेना चेत सु दुराचारा अपी अनंत भात माम भजते यदि अत्यंत दुराचारी मनुष्य भी अत्यंत दुराचारी दुराचरण करने वाला पाप करने वाला यदि अत्यंत दुराचारी मनुष्य भी अनन्न भाव वाला होकर माम बचते मेरा बजू बचा आनंद भाव वाला होकर के मेरा तो क्या है? साधु मंतव दिया उसे भी मानना चाहिए क्या मानना चाहिए करते हैं, उसका सदा सदा सदाचारी अच्छा आचरण करने वाला भारत में साधु करते किया तो सम्यक दृष्ट है मतलब कि आगे सम्यक आचरण करने वाला महान आचरण करने वाला कैसा महान आचरण करने वाला है ना महात्मा मानना चाहिए मतलब उसे अच्छा निश्चय वाला है या उत्तम वाला है उसका उत्तम निश्चय हो गया ना क्या भजन करना क्योंकि वह उत्तम निश्चय वाला है तो ध्यान देना की अत्यंत पापी भी आनंद भाव वाला होकर यदि मेरा भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए साधु ही मानना चाहिए आगे क्या बताया भगवान ने उसके लिए चित्र बोध धर्मात्मा उसके धर्मात्मा हो जाता है कौन अत्यंत पर एक शर्त लगा दी भगवान ने क्या बजते माम ये सर्क है अनंत भाग अनु से भजन करे तो दुराचारी भी क्या है साधु है चित्र धर्मात्मा अब अनंत भाव से भजन नहीं करता है तो सब आगे वाला होगा अनंत भागवान बड़े से बड़ा पाप क्यों हो भगवान की शरणागति स्वीकार करने से भगवान का अपना स्वीकार करने से लग गए ना दुराचारी का आनंद भाव होना अत्यंत दुराचारी यदि अत्यंत दुराचारी भी अनंत भाव वाला होकर मेरा मन करता है नहीं कैसे वो तो भक्ति तो क्या है प्रमाद के कारण नहीं बात है बहुत लोग प्रमाद के कारण भक्ति नहीं करते हैं और को तो दिया जाता है क्या करें मेरा संस्कार ऐसा है तुलसीदास तो में कहा है तो पर दुख काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दुख लगाई जो भजन नहीं करते हैं वो कह रहे मेरा समय भी ठीक नहीं काल को दोष लगाते हैं कर्म मेरा कर्म संस्कार अच्छा नहीं पाप दिया है ईश्वर को भी दोष देते हैं नहीं लगाना है खेल दोस्त तो सब कर देखते हैं कभी अपनी क्रिकेट लोग खेलते हैं क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी आ गया खेलने के लिए खेल के मैदान में आ गया और वो बोले वो यदि सोचे है कि भाग में यदि जीत होगी तो हम जीतेंगे तो जीत पाएगा वो पूरा प्रयास करके वो खेलता है खेल के मैदान में खिलाड़ी पूरा प्रसाद करता है पूरी जान पूरी ताकत से जान लगा देता है और भाग्य से भरोसा कर हो पाएगा तो भगवान ने क्या किया है मनुष्य सबने दे दिया बुद्धि दे दी है शास्त्र ज्ञान दे दिया है है ना और सत्संग दे दिया है सब कुछ भगवान में दे दिया सोचना तो खेल के मैदान में खिलाड़ी आता है वैसे ही हम लोग आ गए हैं और अब यदि हम लोग अंदर भजन अन्य भाव से ना करें तो फिर किस तरह हो सकता भाग्य बैठे रहें तो किसने गलती हम लोगों की होगी तो अनंत भाव क्यों नहीं हो है? बहुत बहुत पापी हैं आज आमी कितने कितने पॉपी हैं अनंत भगवान भी को बैठने कर जो पहले प्रयास करता है का पीछे भगवान उसका हाथ पकड़ने को करते रहते हैं तो, तो प्रयास है। तो करने नहीं अब और देखेंगे यहाँ पर है साधु साधु उसे चाहिए कर क्योंकि वह उत्तम विश्चय वाला है उत्तम विश्चय कर यहाँ पर अपनी यद्यपि चेतकर्थ यदि हो गया करतेचारा तो दुरा करते, दुराकरण दुरा करने वाला अत्यंत तो दुराचरण करने वाला बड़े से बड़ा तो इसका मतलब अत्यु कुशिताचारा अत्यंत तो आचरण करने वाला अत्यंत तो पाप आचरण करने वाला आनंद भाव वाला वजन करे तो बहुत पाप करने वाले उद्धार हो जाएगा और जो पाप नहीं किया तो उसका भी कल्याण हो बजे जब होगा तो अनंत भाव ने भजन करने ही होगा मैं तो धर्म दृष्टि कोई लाभ नहीं बात हो तो यहाँ ध्यान देना चारा।, इस चारा से अत्यंत आज करने वाला होने पर भी भक्त माम अन्य भाग अनंत भाग करके अनंत भक्ति सन की अनंत भक्ति वाला होगा इसका क्या है अनंत भक्ति वाला होकर ऐसा अनंत भक्ति वाला होकर अनंत भाव वाला होकर जो मतलब आनंद भक्ति वाला होकर क्या हुआ यदि अत्यंत दुआचारी भी अनंत भक्ति वाला होकर मुझे मेरा भजन करता है अच्छा और धन लेना अनंत भक्ति वाला होकर या अनंत प्रेम वाला होकर सन है ना यहाँ पर अर्धविरा करना बढ़िया रहेगा सन के बाद में ये कोई नियम का पालन किया नहीं जिसने अर्धविम पूर्ण विराम किसने किया अब देखें तो साधु एवं साधु का तो सम्यक है कि सम्यक आचरण करने, करने वाला है सत्य आचरण करने वाला आचरण आचरण करने करने वाला वाला सत्य ही उसे जानना चाहिए मंतव्या भी पाप किए हो आनंद भाव से भजन करे तो क्या मानना चाहिए यथार्थ आचरण कर रहा है, है की घर क्यों कर ही रहा है भजन के बड़ा यथात और क्या होगा <यांग> तो अब सम्यकर्थावत व्यवस्थित ही क्या यशमार्थ क्योंकि वह यथावत व्यवस्थित व्यवस्थित करते निश्चय की यथावत यथार्थ निश्चय वाला या उत्तम निश्चय वाला है तो इसी कार्य अच्छा यथावत् यथार्थ व्यवस्थित वाला इस तरह किया साधु निश्चय मतलब उत्तम निश्चय वाला क्योंकि वह उत्तम निश्चय वाला है आगे देखेंगे अंत समय व्यवसाय सामर्थात आंतरिक के करने के सामर्थ्य से यथार्थ निश्चय करने का सामर्थ्य ज्ञान का सामर्थ्य ज्ञान का और यथार्थ ज्ञान का सामर्थ्य कैसा होगा होगा या आंतरिक होगा आंतरिक वस्तु है ना तो अंतर आंतरिक आंतरिक यथार्थ निश्चय करने के सामर्थ्य से आंतरिक यथार्थ निश्चय करने के सामर्थ्य से जो ना जो सीखना वही लेना है जो बाहर शरीर से जो पाप होते हैं उन सभी पासों को छोड़ना बाह्य दुराचार शरीर के होने वाले पापों को छोड़कर क्या समय पहले करेंगे और क्या और आंतरिक सम्यक और आंतरिक करने के सामर्थ से यथार्थ निश्चय करने का सामर्थ्य भी किसी के थो पास है तो पाप छोड़ेगा हमको पास नहीं करना है भगवान का भजन करना है ऐसा निश्चय होगा तो क्या होगा पास को छोड़ देगा तो अच्छा और या आंतरिक यथार्थ निश्चय करने के सामर्थ्य से दुराचारों को छोड़कर या बाय पापों को छोड़कर बाय पापों को छोड़ कर के हस्तकार में जोड़ा है ना क्योंकि वो जो अन्य भाव से भजन करेगा फिर उसको भगवान ने कहा साधु नहीं मानना चाहिए तो पाप छुटेंगे वह पापो को सोनेगा तब चित्रम धर्मात्मा आता है ना। <laughs> कि जो ऐसा आनंद भाव से भजन कर रहा है ना दुराचारी उसके लिए भगवान कहते हैं की चित्रम धर्मात्मा भगवती व जो धर्मात्मा हो जाता है, है। फिघ्र कैसा हो जाता है धर्मात्मा हो जाता है मतलब उसका चित्र फिर धर्म में लगेगा अधर्म में नहीं लगेगा चित्रम धर्मात्मा भगवती की के धर्मात्मा हो जाता है शास्त्र शांति निगत की वो शाश्वत शांति को प्राप्ति करता है शास्व शांति का अर्थ भाग्य ही देखेंगे हम पदार्थ केवल बता रहे हैं व्याख्या वहाँ की तो वो शीघ्र चित्रम धर्मात्मा yeah. भवती शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है शाश्वत शांति में लक्ष्य शाश्वत शांति को प्राप्त करता है हे कौन तुम प्रतिज्ञा करो हे कौन से तुम प्रतिज्ञा करो।, करो क्या प्रतिज्ञा करें? मैं भक्त ना प्रति मेरे भक्त का नाप बहुत कृष्ण और अर्जुन का प्रेम है मेरी प्रति प्रतिज्ञा करो ज्यादा प्रेम में कर सकता है तुम प्रतिज्ञा कर लो मेरे ऐसा की मैं तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्सला नाथ नहीं होता किसके ज्यादा प्रेम हो जाता है कौन से मेरे भक्सलाश नहीं होता है नाथ नहीं होता है चलिए बहुत ही धर्मांत धर्मत्मा का धर्म सिक्ता है या धर्मी सिक्स धर्मी सिक्खा यहाँ घरों में लगे हुए चिस्त वाला घरों में लगे हुए चिस्त वाला हो जाता है में हो जाता है श्वत कर्थ नित्यम नित्य शांति को प्राप्त करता है या शांति आनंद गिर ने जो अर्थ किया है वो लिख लो दुराचार्ध उप्राचारा दुरा उप... उप... उप... उप... उप... उप्रम हाँ दुराचाराध उप्रम न? उप्रमा उप्रक होगा हाँ तो दुराचारमन ये उपन कर प्रश्न होगा कि दुराचार से निवृत्ति दुराचार से उप्रम या दुराचार से निवृत्ति तो दुराचार से निवृत्ति रूप नित्य शांति को प्राप्त करता है नित्य शांति क्या होगी इसकी दुराचार से निवृत्ति मतलब ये सजा के लिए दुराचार से उप्रति हो जाती है इसकी कभी भी दुराचार यह नहीं करता है की दुराचार से उप्रति रूप शांति को प्राप्त करता है तो आगे कर सुनो। परमार्थ हे कुंते। हे कुंते परमार्थ सुनू करमार्थ हे कौन से है कौन से परमार्थन सुनू की यथार्थ को सुनो यथार्थ बात को सुनो प्रतिज्ञान प्रतिक्रिया को करो निश्चित प्रतिक्रिया को करो क्या नक्का है तो भक्त कहता मई समर्पित अंतरात्मा मेरे में समर्पित किए हुए अंतरण वाला मेरा भक्त भक्ताकर्थ है मई समर्पित अंतरात्मा मई समर्पित अंतरात्मा वक्ता ये किस्ता है, का? है? नहीं। ये, ये ये इसका मे है नहीं। आ, में में का किस्तर्क है की मेरे में समर्पित किए हुए अंताकरण वाले मेरे भक्त का नाश नहीं होता है जिसने अंताकरण को भगवान ने अर्पित कर दिया है जो भगवान का ही चिंतन करता रहता है सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है उसका कभी भी होता है मतलब फसल नहीं होता है, है अधोगति नहीं होती है आत्मा के नाश तो, तो नहीं होगा तो क्या उसकी अनोगति नहीं, नहीं होती है समर्पण भगवान के प्रति है तो भगवान उसको बचा ही लेने नहीं नहीं की कोशिश करेंगे आगे देखेंगे और देखना से ये ये अपनी स्त्रिय वैस्या तथा शुद्राहवे क्रम से देखेंगे मेरे भक्त का नाश नहीं होता है भगवान ने कहा है ना ऐसा भक्त मेरे में समर्पित किए हुए अंतरण वाला जिसने अपने मन को अतीत कर दिया है जिसके मन में संसार का कोई स्थान नहीं है भगवान ही नाश नहीं होता है क्यों नाश नहीं होता है करते क्योंकि क्या है क्योंकि ही पार पार पार क्योंकि ही पाप योन ये अति पाप योन स्त्रियो भी पाप योनि मतलब जिनके जंग लेने ले का कारण क्या है पाप पा जिनके जंग का कारण पाप है ऐसे स्त्री वैश्विक और क्षूत्र स्त्री वैश्विक जो भी पाप होने वाले स्त्री वैश्व्य और शुद्र होते हैं स्त्रिया वैश्विया तथा सूत्र स्त्री गैस और तो शुद्र होते हैं बजे ये कैसे है पाप होने वाले हैं पाप होने वाले होते हैं आगे चलेंगे। मां के पास अंदर चले गए परानुगति या अपनी माम जरा भी मेरा आश्रय लेकर के मेरी शरण में आकर वे भी मेरा आश्रय लेकर के परानुगति नागति को प्राप्त होते हैं उत्पन्न गति को प्राप्त होते हैं मोक्ष को प्राप्त होते हैं दोबारा देखेंगे पार्थ है क्योंकि हे पार्थ है ये अपनी पाप योन जो भी पाप योनी वाले या जिनके जन्म का कारण पाप है ऐसे स्त्री वी तथा होते हैं से से, से है ना, ये भी से मेरा आश्रय लेकर बड़ा को प्राप्त होते हैं अर्थात उत्तम गति को मुक्त को प्राप्त होते हैं अब ध्यान लेंगे ले, तो जब क्या है ये सब उत्तम गति को प्राप्त होते हैं तब फिर क्या है की भक्त का कभी नाश हो सकता है क्या क्योंकि ये सदागति प्राप्त होते हैं इसमें दुष्प का नाश कभी हो ही नहीं सकता है अब भगवान का किसी से कोई पक्षपात नहीं है कोई भेदभाव नहीं है जो जैसा होता है भगवान ऐसा ही कहते हैं यहाँ पर कोई सोच तो सकता है कि इनको पाप लोनी वाला क्यों कहा स्त्री गई हो भगवान यदि क्षम है तो ऐसा क्यों कहे ब्राह्मण को कुंभ लोने वाला इनको पाप लेने वाला क्यों कहा तो ऐसा समझना शुद्ध के जीवन में क्या है शारीरिक परिश्रम की प्रधानता होती है क्या होती है तो शारीरिक परीक्षण की प्रधानता होती है शारीरिक परीक्षण अधिक करने से दुख होता है की नहीं होता है दुख होता है और दुख और थकावट किसका कारण है, ता? है नीवन में शारीरिक परिश्रम की प्रधानता होती है और शारीरिक परिश्रम करने में क्या है की सजावट होती है पीड़ा होती है दुख होता है तो पीड़ा थकावट से किसका है पास का विधि है पास का और वरिष्ठ का क्या कर्म कहा गया है कृषि कृषि कृषि वाणिज्य वाणिज्य और हो गया कि जो कृषि और गोरक्षा करते रहे वो कृषि वैश्विक काम है कृषि तो गोरक्ष और वाणिज्य कृषि और गोरक्षा करने में भी शारीरिक बहुत खुश है इसमें भी क्रीड़ा परेशानी तो होती है पशु को ले जाइए वर्षा होगी तो तरह तो ले जाास में बर्खा आ गई जाड़ा आ गया और परेशानी होती है और तो उसमें भी क्या शादी है शारीरिक ना तो वो भी किसका था इसमें भी जो सत्कर्म करेंगे उसका फल तो उनको मान लीजिएगाप को लेकर कहा जा रहा है ना और स्त्रियों को भी क्या है पराधीन में रहना पड़ता है और पराधीन का पापल और वैसे भी स्त्रियों को कहते हैं शारीरिक बनावट ऐसी होती है मास्पिका दी के कारण कुछ होती होगी क्या कैसी हुई? उस कारण क्या है भगवान सबसे ऐसा जो भी वाले इसलिए माम देखा भी मेरा लेकर ऐसी परामगति नीती की प्राप्त करते हैं क्योंकि खाना ये सब उत्समगति को प्राप्त करते हैं इसलिए क्या है मान लो तो प्राप्त ना नहीं होता है माम ठीक है दुरा, दुरा ना? है।, हाँ तो है ना मतलब दुराचार कहा बोला है ना तो दुराचारों को छोड़ने से क्या होता तो है की छोड़ कर छोड़ करके वो सीधे धर्मास्मा होता है ये बोला और छोड़ करके सीधे धर्मात्मा हो गया और फिर बाद में क्या है की नित्य उससे उप्रति हो गयी पहले सोना धर्मात्मा हुआ फिर और ज्यादा उठती है तमाम मेरा आश्रय लेकर के अर्थात आश्रत मांग आश्चर्य रूप से निवेश स्वीकार करके आश्चर्य रूप से निवेश स्वीकार करके ये की स्त्री का धरे जो भी होती है क्या पाप योन पापा योनी ऐसा पाप कारण है जिनका मतलब एक दिन के दुन का पाप कारण है जिनके हाँ ये पान जन्म नाम ले लेना ले जिनके जन्म का होने उन्हें पाप ही ही होंगे पाप हुए कौन है बड़ी लोगा करा नीत्री प्राप्त होते हैं कि मत परागति को मोक्म अच्छा ये बना रहे थे ना आज बता दो वो लोग आने वाले हैं और एक क्वाली की हजार है